नमो नमः मन्त्रपाठः ओ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु ओ शांति शांति शांति हाँ वृद्धिराद् अदेंगुण इको गुणवृद्धि न धातुप धातु के कंगि च इन पांच सूत्रों को लेकर के हम विचार करेंगे। देंगे तीसरा सूत्र इको गुणवृि आप भाष्य को तो बंद रखेंगे मूल अष्टाध्याय आप देख सकते सूत्र पाठ देखकर क्या बता सकते हैं भाष्य को नहीं देखना है इको गुणवृि इस सूत्र कार्य कौन बताएंगे आपने से इको गुणवृद्धि आ, राम गोपाल जी पदच्छेद करना है विभक्ति बतानी है समाज स्वामी जी पदच्छेद विभक्ति समास और सूत्रार्थ अनुवृत्ति उदाहरण इको गुणवृद्धि मैं स्वामी जी हाँ जी हाँ जीत बचो अच्छा इकह गुणवृिक एक वचन गुणवृद्धि प्रथम विभक्ति द्वितीय वचन आ, आप विवचन आए, आप संक्षेप से कह सकते हैं छह एक और एक दो हाँ स्वामी जी ृद इतरेतर इतरेतर योगद्वन्सृत्ति गुण और वृद्धि गुण वृद्धि सूत्र गुणस्यात् वृद्धिस्यात् इति गुणवृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ट्यन्तं पदं उपस्थितं द्रष्टव्यम् अर्थात् इकस्थाने गुणवृद्धिः भवति इत्यर्थः गुणवृद्धि भवतः गुणवृद्धि भवतः इत्यर्थः उदाहरणानि स्मरणम नाती उस भगवान ट्राई करिए करिए विचार बता सकते हो देखिए अलावित जी आकर्षित जी बस उतना याद है समझे ये तो ये तो आपने वृद्धि का उदाहरण बताया गुण का कोई बताइए गुण तो मैं पढ़ा नहीं समझी उधर तक ही समय हो गया वृद्धि राजेश का पूरा देखा था हाँ तो चेता करता हाँ समझ का अर्थ में थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना है कि वृद्धि सियाद गुण सियात गुणवृद्धि शब्दाभियां इति गुणवृद्धि विधीयते ना कहकर के गुणवृद्धि शब्दाभ्याम शब्दों को जोड़ना है अच्छा स्वामी गुणवृि शब्दा फिर ये जहां पर विधान किया जाता है वृद्धि मैंने क्या बताया स्वामी जी आपने बताया है वृद्धि गुण सियात वृद्धि गुणवृि गुणवृि विधीये हाँ विधी आपने बताया गुण सियात वृद्धि सियात गुणवृद्धि विधीये तथा इका इतनी षष्ट्यंतम पदम उपस्थित द्रष्टव्यम अर्थात इक स्थाने गुणवृद्धि ऐसा बोला तो मैंने भवता करवा दिया तो वहां पर <laughs> आपको बोलना है वृद्धि सियात गुना सियात कोई आपने गुण बोल दिया पहले वो तो चलेगा गुना सियात ऐसे भी बोल सकते वृद्धि सियाद गुना सियात भी बोल सकते इति गुणवृद्धिः विधीयते न बोल्के गुणवृद्धिशब्दाभ्यां गुणवृद्धिशब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धिः विधीयते वृद्धि स्यात् गुणः स्यात् इति गुणवृद्धिशब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धिः विधीयते तत्र इकः इति षष्ठन्तं पदम् उपस्थि उपस्थितं द्रष्टव्यं तत्र दन्योंस्तान्य दन्योंस्तान्य दन्योंस्तान्य ठीक है ठीक ृदस्थी जी धातुप आर्ध धाके धातु भगवं जी, जी। पदस्े न अभ्ययपुपे सप्तमी एक वचन आर्ध के सप्तमी एक वचन तो धातु लो पे और धातु लोपे को धातु लोपा आर्ध धातु के कैसे हुआ इसमें सप्तमी विभक्ति जो है वो लोप हो गया है सप्तमी विभक्ति का लोप हो गया नहीं सप्तमी जो हां जी पता नहीं सभी जी नहीं नहीं आपको पता है ऐसा कैसे कह सकते हैं आप पता हैं। आपको पता है तो बहुत सरल है आप थोड़ा और सोचिए कोई बात नहीं आप सोचते जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा अपने आप हाँ अब समास बताइए किसमें समास है इसमें है धातु हुँ। धातु अवयव धातु फिर धातु लोप यमिन तरदम धातु लोपम तस्मिन धातु लोपे हम्म इसमें भोबरी द्वंद्व गर्भ बहुबरी द्वंद्व गर्भ भोबरी समास नहीं, नहीं भोबरी समास नहीं भोबरी समास गर्भ में क्या है धातु लोप आपने बोला धातोह लोप धातोह लोप यही तो धातोह लोप तो धातोह लोप में कौन सी भक्ति है ष्ठी तत्पुरुष हाँ तो फिर गर्भ में क्या है षठी ये बोलिए तत्पुरुष गर्भ बहुप्री तत्पुरुष गर्भ बहुप्री जी अनुवृत्ति अनुवृत्ति इसमें स्वामी जी बस इको गण वृद्धि की आ रही है सूत्रार्थ यस्मिन् अर्धधातु धातु धातुः धातु अवयवस्य लोपो भवति तस्मिन् एव अर्धधातु स्थाने ये गुणवृद्धि प्राप्त ते न भवतः हिन्दी सूत्रि अर्धधातु निम धातु, को हम निमित मान करके धातु के अवयव का लोप किये अर्धधातु निमर स्थान गुण या वृद्धि हती है होगे ठीक है उदाहरण लोलुवाहा पोपवाहा मरिंद्रिजा ठीक है बहुत अच्छा है पता लगा आपको धातुलोपा धातुलोपे और आर्ध धातुके में क्या हुआ एक आर् का स्वामी जी पता नहीं लग पाया पता लग जाएगा आप सोच के बोलिएगा वृद्धि रादेश सीमा जी बताएंगे वृद्धि रादेश पदच्छेद बताइए वृद्धि रादेश सरल पूछ रहा हूँ जी स्वामी जी एन हां हां जी मैं जैसा पूछ रहा हूँ वैसे बता पहले आप पदच्छेद करिएगा वृद्धि आदेश सूत्र को पदच्छेद का मतलब है अलग अलग पद बनाइए हां जी वृद्धि आदेश वृद्धि एक एक और आदेश एक, एक अब समास समास नहीं पता हाँ समास हाँ इसको ऐसा से देखना होता है कि समास किस वृद्धि और आदेश दो शब्द हो गए हैं इन दो शब्दों में समास किस में वृद्धि में है या आदेश में है तो आपको पकड़ना है कि आदेश में समास है कैसे पता लगेगा आदेश में समास है क्योंकि वृद्धि शब्द को देखते एक ही शब्द दिख रहा है लेकिन आदेश में दो शब्द दिख रहे हैं एक आद और एच एच हाँ तो दो शब्दों को मिला के एक शब्द बनाया इसका मतलब है आदेश में समास है अब समास देखना है तो आपको आदेश में एक एक विभक्ति तो एक, एक है इसका मतलब यहां पर दो शब्द होते हुए भी उसमें एक एक दिया है तो मैंने आपको बताया था समास होने के बाद अगर एक वचन में है तो समाहार द्वंद्व है और द्विवचन और बहुवचन में है शब्द जिसको हमने एक शब्द बनाया है वो एक शब्द द्विवचन में है अथवा बहुवचन में है तो इतर इतर द्वंद्व द्वंद समास के दो भाग है एक समाहार द्वंद्व और एक इतरेतर योग द्वंद पकड़ना ऐसा होता है दो शब्दों <sahips> <दो का समास बनाया और शब्दो का समस बनाो शब्दो शब्द बनाम होना चे अगर तीन शब्दों शब्दो मिला समस बना बहुवचनोनाम च तो उसमें तु होना च लक्ष्मण च भरतः च राम लक्ष्मण भरता ा बहुवचनोना च अगर मान ली तीन शब्दो मिला वचन कि मन कले तो इसका मतलब दो शब्दों शब्दों को करके किया या तीन मो शब्दो मिलाचन किं दिवचन देदेन इतरेतरीन शब्दो मिलाचन बहुवचन किं है या बहुवचन मे है तो तो इतर, इतर है। तो समास करने के बाद में एक वचन में ही है शब्द चाहे दो को मिलाए चाहे तीन को मिलायो चाहे दस को मिलाए अगर एक वचन में है समास करने के बाद तो समझना है समाहार तो यहाँ आदई में आपने बताया एक एक है दो शब्दों को मिलाया और एक, -एक है तो कौन सा समास हो गया समाह समाह ये समास हो गया आत तदभाविता नाम अतदिता नाम।, तद नाम जो पहले से ही वृद्धि उत्पन्न है और अतद्भाविता नाम में जो हमने वृद्धि लेकर आए हैं क्यों उल्टा बोल गई मैं हाँ जी आप में से कौन बताया उन्होंने कैसे बोला है माता सुदेश जी तदभावित जो एक भावित, है भावित, भावित, पहले, पहले, पहले ये बताइए कि सीमा जी ने सही बोला है है है उल्टा बोला बोला मेरे में तो सही बोला है, तद जो जो न उससे उससे लाए उस ल, तद जो लाये पेले क्या जो बोला, आपने सुनी ना, उन, बोला हुआ जी मैंने सुना है, लेकिन मुझे, सुना आपने सुना आपने के के। मुझे इतना ध्यान नहीं ठीक है भावित जो बाद में लाए पहले, और पहले जो... अपना निर्णय मत पहले वो दीयग बोले आने जैला वैस बोलना सीमाजी तद्भाविता नाम जो पहले से ही वृद्धि उत्पन्न है और अतद्भाविता नाम जो हम वृद्धि हमने की है लेकर आए हैं वृद्धि जी हाँ तद्भावित कार्य बताया जो पहले से वृद्धि है उसको तद्भावित बोला है और जो पहले से नहीं हम उत्पन्न करते है उसको असद्भावित बोला उन्होंने अब बताए माता जी जो पहले से नहीं यह अतद्भावित आप इधर उधर इधर इधर उधर नहीं जाना है केवल आप मुझे बताना उन्होंने सही बोला या गलत बोला आ, सही बोला तद्भावित जो पहले से है अगर यही बोला तो यही बोला सद्भावित पहले से है अतद्भावित जो पहले से नहीं है अच्छा तो आ, और कौन बताएंगे रेणु जी बताएंगे नहीं बता अच्छा आप नहीं बता पाएंगे नहीं। और कौन होंगे हाँ ऋचा रि, जी बताएंगे ओम स्वामी जी नमस्ते हाँ नमस्ते जी ऋचा जी बताइएगा तद्भावित अतदभावित का क्या अर्थ है शाजी तद्भावि मृद्धि शब्दभावि वृद्धि शब्द के बिनाे वृद्धि बुद्धिमातृ ए वृद्धि संजाव का मतलब? वृद्धि शब्द से होने वाले वृद्धि से होने वाले जो वृद्धि होंगे यानी उत्पन्न उत्पन्न होते हैं वृद्धि वृद्धि उत्पन्न होते हैं उसको तद्भावित कहे और अतद्भावित जी जी वृद्धि के बिना अपने आप होते हैं जो अच्छा अतद्भावित का मतलब जो पहले से वृद्ध हुआ वृद्धि वृद्धि को प्राप्त हो चुके हैं केवल पहले से वृद्धि है उसको केवल हम बता रहे हैं ये कहना चाहते हैं हाँ जी किसकी वृद्धि नहीं हुई है मतलब हाँ जी अतद्भावित और जो वृद्धि से होने वाले उनके देखिए मोटी भाषा में ये बताइए दभावित का मतलब आपने ये कहा तद्भावित का मतलब है वृद्धि को उत्पन्न करते हैं वृद्धि को बनाते हैं वो है तद्भावित और अतभावित का मतलब हम बना, बना, बनाते नहीं वो पहले से बने हुए हैं ये कहना चाहते हैं अच्छा सीमा जी आपने आपने क्या बताया था अब आपने उल्टा बताया सीधा बताया हाँ जी नहीं मैंने शायद उल्टा बताया था तदभाविता नाम जो वृद्धि को हम उत्पन्न करते हैं और अत जो पहले से ही वृद्धि विद्यमान है हाँ ये बात है ना तदभावित का मतलब है जो प, जो हम पैदा करते उत्पन्न करते हैं वृद्धि शब्द वृद्धि बोल करके उत्पन्न करते हैं वो है तद्भावी और असद्भावित का मतलब है हम वृद्धि बोल करके उत्पन्न नहीं करते वो पहले से ही है वहाँ पर पहले से ही विद्यमान है वो असदभाविता तो तदभाविता अतद्भाविता आई औेते वर्णा वृद्धि संज्ञा इसको हिंदी में बताइए संज्ञा होती है इधर उधर आ ए, आ, आ, जी? आ, ए, ए, ए तो वृद्धि नहीं है आ आई आई औ वृद्धि संचार होती है चाहे वो तद्भावित हो या अतद्भावित हो क्योंकि हिंदी में जो हम बोलते हैं, आ, आई को ए बोलते हैं। जैसे किसी का नाम ऐश्वर्या है तो आप ऐश्वर्या बोलेंगे आई को ए बोलेंगे ऐश्वर्य को ऐश्वर्य बोलेंगे तो वैसा नहीं बोलना यह आई हाँ अब आप उदाहरण बताइए विधिरा देशकर हाँ जी उदाहरण बताइए भागा त्याग शालिया हा, मालिया आकाशित अलावित बहुत अच्छी बात है यागा हा। नहीं, ये तो हो गया भागा यागा हाँ जी एक टाइप के हैं और आपने और बताया शाला शालिया मालिया ये दो मालिया ये आई के अगे हाँ जी हां जी और अव के है ओप गवाह औ के है ओप गवाह ठीक है आके बताया आपने भागा यागा और शाली मालिया भी जो है आके ही हैं। और ये हैं। और के है और औपगवा औपमन्यवा ये औ के है और ऐतिकायन जी। अच्छी बात है प्रयास है, अच्छा है आपका माता जी माता सुदेश जी जी नो, एक, एक, एक, एक। जी और, समास जी बताएंगी माता और है अ अच अच अथच अच्छ अच ए अथच लिखा हु लिखा छोड दीय अब आप एकांग हो जाइए आपके सामने अदेंग है अदेंग को पहले अलग करना सीखो अध का मतलब है अत और एंग ऐसा देखो अदेंगे मतलब और एंग एंग एंग, ए, ए, एंग।, एंग। हाँ अद एंग।, एंग अब अदचा कब होदेंग बसोगे मा क्या लिखा है उसको छोड़ दीजिएगा द है, ऐसा है।, है, स, आ, क्यों है? दो का वो है। नहीं, दो का हु है समा क्यो समाहारि क्यो इतर इतर क्यो न मुझे पता अभी, अभी मैंने बताया था ना अभी तक यही बताया था ना आ, आपको पता है आपको ये बताना है उत्तर समाहिए है, है क्योंकि एक वचन में विभक्ति अदें, एक में दिखाए ना एक एक दिखाए ना जी जी जी तो ये बताना है की एक वचन है इसलिए समाहवचन होता तो हम बताते हैं कि इतर इतर चन मे समासचन मे अग्र है, में है। समास यदिवचन मे है, है? अथवा बहुवचन में होगा तो फिर इतर इतर होगा इतरे तरह ठीक अर्थ बताइए तो फिर इतरे तर द्वंद्व नहीं बन जाएगा फिर वो नहीं समाहार्वंद इतरे इतर द्वंद तो है हां जी, जी जी अब आप बताइए अर्थ अनकी इनकी, इन, इनकी गुण संज्ञा होती है इनकी इनकी किन अ ए ओ, नहीं आए वो कौन है ये इनका कुछ नाम तो होगा हाँ वर, वर्ण वरण आए वरण की गुण संज्ञा होती है जी और तद्भावित अद्भावित ये भी जो है ना तद्भावित हो या असद्भावित हो तद्भावित हो या अतद्भावित हो एक बार तद्भावित और अतद्भावित दोबारा बताइए इनको हम पैदा करते हैं को पैदा पैदा पैदा करते हैं वो है है है जो पैस पैस पैस पैस जो से नहीं। है। पहले से जो है, हो जो पहले से हुआ नहीं उसको गुणो पैदाद्भा पाको पदा पले अतद्भाे गुणो या वृद्धि पहले अतद्भा कहते हैं पे पैा तद्भावि तद्भावि अब उदाहण ब देखिए उदाहरण उदाहरण बताने की शैली आपको समझना है देखिए आ एओ तीन हुए ना तीनों के एक एक उदाहरण बता सकते हो आकार का एक उदाहरण बताओ और एक का एक उदाहरण बताओ ओकार का एक उदाहरण बताओ कम ना, कार का दे आप तो का उदाहरण चेता तु ठि है का तो ने, करता, ने, करता, हर्ता ये आकार के हो गए और अब के ओ आ, एके, एके, तो ओके हो ओके दे अस्के ए सूर्योदया सूर्योदया उसकी सूर्यो में वो है ना वो सूर्योदया ठीक है सूर्योदया जी ठीक है, है सूर्य बहुत अच्छी बात आपका प्रयास एक सूत्र बचा है चार सूत्र आपके हो गए हैं कंगितिछा सूत्रार्थ कंगितिछा का सूत्रार्थ आप में से कौन बचाएंगे रेणु जी पदच्छेद गुप्त्वा कित्त्वा गीतक संगीति संगीतिचा में कोई पदच्छेद है क्या कोई गीतचा कित्त्वा गीतचे कमी वो तो समास बता रहे हैं आप समास छेदपन हां सूत्र में नहीं है सूत्र में नहीं है कमी है ना क्यों नहीं नहीं है पकड़ रहे हैं अगर कोई ये समझे ना तो अगर पदच्छेद नहीं है बोले तो कंगति चा एक ही शब्द मानेगा चा को भी कंगति के साथ जोड़ देगा पकड़ रहे हैं आप तो में पदच्छेद है कंगति एक पद है और चा दूसरा पद है अब समास समास योग समाज पदाजी लोग आपकी आवाज कट रही है जी स्वामी जी अब आपकी आवाज आ रही है लेकिन कट रही है हाजिर हाँ बोलिए गए मिलाएंगे तो एक पद हो जाएगा ना गस्ट कस्ट गस्ट तीनों पदों को मिला हो क्या बनेगा गंग गंग गंग उच्चारण के लिए आकार जोड़ दीजिए कोई बात नहीं गोल दीजिए गिर आगे उच्चारण जोड़ दिया गह गह यह उच्चारण के लिए तीनों में आकार जोड़ दिया गह आगे इसी श्रेष्ठ हाँ ठीक है समाज एक ही है तो जी। समास तो दो है यहाँ पर इंगती। आ, गकारीत, गकारीत, गकारीत, नहीं, तीनों को इंगती। मिला करके बोलिए नाविन परेशान नहीं होते रुक जाइए ऐसे ऐसा करिए गश्च इति इत्यत्र इतरेतर योग द्व गो यकग गीनों में तीनों में अकार उच्चारण के लिए जोड़ रहा हूं गा गा इतो यस्य गकग इति सक गकग इतो यस्मिन कंगित बहुरी समास मेरी बात को जी पकड़ लिया, आप सही तरह से बोल ले रही थी कोई बात नहीं कश्च कच्ची इत्यत्र इस गह गा में इतरे तरह योग द्वंद्व है फिर इतो यस्य गकग इंगित कंगित कर दीजिए गकग इित तस्विन कंगिति बहुरी समास अथवा दोनों को मिलाएंगे तो यह होगा गस्ट कश्च इति कंग कंग इतो यित कंगित तस्मिन कंगिति द्वंद गर्भ बहुव्री जब कंग को अलग से आपने इतरे योग द्वंद नहीं बोला ना बोल करके सीधा आप कर दिया गस्ट कष्ट गति कंग इतो यस्मिन कंगित कंगिटी द्वंद्व गर्भ बहुव्री सम समझ में आ गया आपका समाज जी समझ में आ गया हाँ अब आगे अनुवृत्ति अनुवृत्ति और अब मूल मूल पाठ देख लीजिएगा मूल पाठ की छूट दे दिया मैंने मूल पाठ में देखो और क्या अनुवृत्ति आ रही है खोल खोला नहीं हाँ बोलिए कोई बात नहीं धा, धातु लोक कोई मतलब नहीं, पर। ना, ना, ना, ना, ना, नहीं होगी न सुना की स्वामी तो इसका मतलब आपने अष्टी सूत्र के आगे अनिवृत्तिया लिखने नहीं रखी है नहीं लिखी है ना आपने तक किङ्गति नै नै किङ्गति आगे नहीं है नहीं, नहीं, के आगे जी ये बै न धातु लोप के सूत्र में से कोई अनुवृत्ति आगे जे लिखा तक जाएगी ऐसे लिखा कि सूत्र क न, न, नकार के नीचे लाइन लगाइए तो, तो फिर ये, ये, जब आपने लिख दिया नकार के नीचे लाइन लगा के छह लिखा इसका मतलब है ना की अनुवृत्ति जाएगी फिर आपने धातु लोप की अनुवृत्ति कैसे बता रहे हैं न, मैंने अर्थ के अनुसार सोच के बोला तो नहीं नहीं अर्थ तो है ही नहीं उस तरह का जो आप अर्थ के अनुसार भी बोलो तो भी नहीं है तो, तो जिसके ऊपर आपने अंडरलाइन किया है उतना पद आगे अनवृत्ति में जाएगा उतना पद और जो संख्या लिखी है ना के आगे जो सूत्र ना के नीचे अंडरलाइन किया आपने उस सूत्र के अंत में आपने छह लिख दिया इसका मतलब है ना की अनवृत्ति छठे सूत्र तक जाएगी इको गुणवृद्धि पूरे सूत्र के ऊपर आपने अंडरलाइन किया तो पूरे के, के, के अंडरलाइन करना है और सूत्र के आगे तीन संख्या यानी वृद्धि की तीसरे सूत्र तक अनुवृत्ति जाएगी हो गया और गुना अधिक अदेंग के नीचे अंडरलाइन करना सभी लोग समझ लीजिएगा अगर सभी लोगों ने किया है तो अच्छी बात है क्योंकि मैंने बता रखा था आप लोगों को अदेंग के नीचे अंडरलाइन करना अदेन के नीचे फिर उसके आगे भी तीन संख्या लिखना इसका मतलब है अदेंक की अनुवृत्ति जो है तीसरे सूत्र तक जाएंगे फिर तीसरा सूत्र है इको गुण वृद्धि पूरे सूत्र के नीचे अंडरलाइन करना इको गुणवृद्धि की अनुवृत्ति जाएगी छह तक जी हाँ जी गुणा जाएगा जा समज अदे गुणा जगा न मन गल बोल दिया। गुना गुना अनुवृत्ति जगी गुना, के नीचे, के नीचे, नहीं, गुना के नीचे बोला गलत है। गुना केचे अनुवृत्ति कर गुनावृत्ति तीन तीसरे सूत्र तनावृत्ति हा जि हे कवि देगे हाँ जी पहले नहीं कि मैंने सब यह सूत्र पढ़ा नहीं पता शुरू से बोलता हूं वृद्धि वृद्धि कौन सी पुस्तक में जो अष्टाध्याय सूत्र पाठ है हाँ सूत्र की चल रही है सूत्र पाठ मूल पाठ कहो सूत्र पाठ कहो एक ही बात है सूत्र पाठ कह लिएगा वृद्धि राधे सूत्र पहला सूत्र है वृद्धि वृद्धि के नीचे जितना वृद्धि शब्द है उतना अंडरलाइन करिए वृद्धि के नीचे पेंसिल से कर लीजिएगा ताकि कभी मिटाना पड़े तो मिटा सके तो वृद्धि के नीचे अंडरलाइन करिएगा और फिर अंत में बिल्कुल जो बीच में एक रेखा लिखी है पार्टीशन वाला जो रेखा है उसके पास में तीन संख्या लिखिएगा ताकि जब संख्या लिखेंगे तो एक सीध में आएंगे आगे पीछे ना आए तो वृद्धि के नीचे अंडरलाइन करो और आगे तीन संख्या लिखो इसका मतलब है वृद्धि शब्द की अनुवृत्ति तीसरे सूत्र तक जाती फिर आइए दूसरा सूत्र अदेंग गुण अदेन गुना में गुणा के नीचे वृद्धि गुणा के नीचे अंडरलाइन करिएगा गुणहा के नीचे फिर आगे वैसा ही तीन संख्या लिखिएगा इसका मतलब है गुना की अनवृत्ति तीसरे सूत्र तक जाती है हो गया फिर उसके बाद इको गुणवृत्ति सिद्धि गुण वृद्धि इस पूरे सूत्र के नीचे अंडरलाइन कीजिएगा और बिल्कुल आगे लिख दिया छह संख्या छह लिख दीजिएगा इसका मतलब है इस पूरे सूत्र के छठे सूत्र तक जाएगी हां जी समझ में आ गए सीमा जी स्वामी जी, जी अब, अब चौथा सूत्र चौथे सूत्र में न केवल ना के नीचे अंडरलाइन करना और सूत्र के एंड में छे लिखना अब इस ना पद की अनुवृत्ति छठे सूत्र तक जाएगी अब हम पांचवें सूत्र तक कर चुके हैं तो पांचवें सूत्र में किस किस की अनुवृत्ति आती है सीमा जी बताएंगे पांचवें सूत्र में किस किस की अनुवृत्ति आती है जी, ये इको गुण वृद्धि की हाँ जी और ना, ना की बस ये दो अनुवृत्तियां हो गए आगे जी रेणु जी समझ में आ गए आपको अब ऊपर ठीक है अब हो गया अब आगे आगे जो है ये ये ऐसी अनुवृत्ति आपको आप लोगों स्वयं लिखना है आगे जाकर के कैसे लिखना है अब भाष्य उठाइए भाष्य पाचवे सूत्र तक ताष्ये छा सूत्रे गा सूत्रिये लिखा मतले सूत्र अनुवृत्ति आगे सा सूत्रे ग भाष्य मे खोला हा जि सी लो छे सूत्र मे तु लिखि अनुवृत्ति नहीं वो ऊपर से आ रही है ना छठे सूत्र छठे सूत्र की सात सूत्र देखिए अलोन संयोगा इस भाष्य के अंत में कोई अनुवृत्ति जाएगी ऐसा नहीं लिखा है इसका मतलब छठे सूत्र की अनुवृत्ति भी नहीं जाएगी फिर अब देखिएगा आठवा सूत्र देखिएगा मुख नासिका, वचनोन नाशिका और इस भाष्य के अंत में देखिएगा कोई अनुवृत्ति आगे जाएगी ऐसा नहीं लिखा इसका मतलब आठवें सूत्र की भी कोई अनुवृत्ति आगे नहीं जा रही है फिर देखिए तुल्यास्यत्नम सवर्णम इस सूत्र के अंत में लिखा है इस सारे सूत्र की अनुवृत्ति एक एक दस तक जाएगी यानी अगले सूत्र तक जाएगी तो आपको क्या करना है जब यह सूत्र पढ़ेंगे मैं नहीं बोलूंगा अब इतना बोल दिया आपको तो आप लोगों को करना यह काम से प्रयत्नम सवर्णम जब ये सूत्र आएगा तब इस सूत्र के अंत में देखना है कि इस सारे सूत्र की अनुवृत्ति दस तक आएगी तो तुल्या से प्रयत्न सवर्णम इस पूरे सूत्र के नीचे अंडरलाइन करना आगे 10 संख्या लिखना है इसका मतलब है ये दसवें सूत्र तक इस सूत्र की अनुवृत्ति जाएगी अब नाझलो सूत्र देखिएगा नाजलो के अंत में कोई अनुवृत्ति नहीं लिखी है इसका मतलब नाथ जलो की अनुवृत्ति आगे नहीं जा रही है अब ग्यारहवा सूत्र देखिएगा ग्यारहवा सूत्र में ऊपर शीर्षक लिख दिया हेडिंग लिखा अच्छा प्रग्रीय संज्ञा प्रकरण अब यहां से प्रग्रिय संज्ञा यानी प्रग्रीय नाम रखेंगे तो प्रग्रिय नाम आगे बढ़ेगा तो ग्यारहवें सूत्र में प्रग्रिय नाम रख दिया फिर वो प्रग्रीय नाम जो है आगे जाता जाएगा अंत में लिखा है प्रग्रियम की अनुवृत्ति एक एक 18 तक जाती है लिखा है ना प्रग्रियम के अनुवृत्ति एक एक 18 तो केवल प्रग्रियम के नीचे अंडरलाइन करना फिर कहा ईद देथ ईद देथ की अनुवृत्ति एक एक 12 तक जाएगी तो ईद उदेत की अनुवृत्ति बारह तक जाएगी तो ईद उदेत के नीचे अंडरलाइन करना अब यहां गलती नहीं करना है क्योंकि यहां पहले प्रग्रियम की लिखा है उसके बाद ईद उदेत का लिखा है तो यहां गड़बड़ इसलिए नहीं करना आप लोगों को समझने का प्रयत्न करना अंडरलाइन तो कर लेना ईद उदेत के नीचे भी और प्रग्रियम के नीचे तो ईद उदेत पहला है सूत्र में तो पहले वाला संख्या लिखना बारह फिर प्रग्रियम अंत में है तो प्रग्रियम की संख्या बाद में लिखना बारह के बाद में अठारह ऐसा ताकि समझने में आपको आसान रहेगी पकड़ रहे हैं मेरी बात को नीचे अनुवृत्ति लिखते समय उल्टा लिख दिया उल्टा इसलिए लिख दिया जिसकी संख्या बहुत दूर तक जाएगी उसको पहले लिख दिया और जिसकी संख्या कम तक जाएगी उसको बाद में लिख दिया ऐसा भी लिख सकते थे ईद की अनुवृत्ति बारह तक जाएगी फिर प्रक्रियम की अनुवृत्ति अट्ठारह तक जाएगी लिख तो ऐसा भी सकते हैं लेकिन उनकी सरलता इसी में है कि जो लंबी दूर तक जाने वाली उसको पहले लिखते हैं और कम दूरी तक जाने वाले को बाद में लिखते हैं पर हमको अपनी समझ के लिए आपको ऐसे लिखना है कि ईद उदैत के नीचे अंडरलाइन फिर आगे सूत्र के आगे लिखेंगे बारह एक एक बारह पूरा ही लिखेंगे केवल बारह लिखेंगे फिर बारह का व्यक्त ओमा लिखेंगे फिर प्रग्रियम के नीचे अंडरलाइन करके उस बारह का 12 के बाद कॉमा जो लिखे उसके आगे 18 लिखेंगे तो आपको जब सूत्र, देखेंगे, मुल, सूत्र में, जब कभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तक जाता है और प्रग्रियम तक जाता है। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा नीचे जैसा लिखा वैसा लिख देंगे यानी पहले अठारह लिखेंगे और बाद में बारह लिखेंगे जब मूल पाठ को देखेंगे आप कालांतर में पढ़ते समय तो समझ में आ जाएगा कालांतर में देखेगे तु समजेगे ईदु दे कनुवृत्ति अहगी प्रग्रियम अनुवृत्ति बहु जी उ हा जि सीमा जी समझ में आ गया? जी सम आग धन्यवाद माता जी आेनु जी हा क्यामोहन जी आ गया गया। आ, क्या नाम? ओम् स्वामी जी आपको समझ में आगु समो स्वामी कहां जीच मया सुन रहे हैं? राजेश आपका राजेश जी के नाम से उसको मैं म्यूट कर दू? जी उसको निकल दीजिए हाँ जी ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं पांचों सूत्रों के आप लोगों ने अर्थ बताए हैं पदच्छेद बताए हैं समास बताए हैं अर्थ बताए उदाहरण बताए ये तो आपके सामने आ चुके हैं अब मैं सिद्धियों में जा रहा हूं सिद्धियों में सबसे पहले कल का ही प्रश्न में पूछ लेता हूं रागह रागह में अनुनासिक यकार की अनुनासिक यकार का लोप हुआ किससे हुआ में से कौन बताएंगे वो लिखेंगे स्क्रीन पर ताकि मैं उनसे पूछ सकू रागा में पदमा जी ने बताया श्रद्धा जी ने बताया और राजेश जी भी बताने जा रहे हैं अच्छी बात है और कोई लोगों ने रंज रागे धातु है अब रागे धातु में ये जो है बीच में रा और जा के बीच में इसका हमको लोप करना है इसको हटाना है सभी रागा बनेगा तो इस अनुनासिक का लोक किस सूत्र से होता है कैसे होता है आ, क्योंकि यह तो मैंने नहीं बताया सिद्धियों में भी नहीं आया लेकिन सारी बातें नहीं बताई जाती वो खुद को देखना पड़ता है अगर खुद नहीं कर पाते हैं तो फिर अध्यापक से पूछना पड़ता है हां जी तो क्या नाम है पद्मा जी बताएंगे नहीं रुकिए राजेश आपको पता है ओम भगवान अच्छा आपको पता है ठीक है पदमा जी बताइए नमो नमः स्वामि नमो नमः रञ्ज रञ्ज रागे भादिगणः अस्ति रञ्ज तस्य उप उपदेशे अजुना अजनुनासिक इति सूत्रेण अनुनासिक अच् अच् अजुना अजनुनासिकस्य लोपो भवति पश्चात् रञ्जेश्च इति अष्ट वचन्त अष्टमोऽध्यायस्य अष्टमोऽध्यायस्य संस्कृति बनेग अष्टमाध्यायस्य बनेगोध्यायस्य चतुर्थ गलत बोल दिया ष्टमो अध्याय से भी नहीं बनेगा जब अष्टमोध्याय से नहीं बनेगा तो ष्टमो अध्याय अध्याय सूत्र सूत्रेण अच्छा आप एक काम करिए इसी बात को हिंदी में बोलिए ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए चेटे है, मेरा, कोई बात मेरा नहीं, हिंदी बहुत नहीं आपकी हिंदी को नहीं देखेंगे आपके अभिप्राय को समझेगा सबको पता है कि आप हिंदी भाषी नहीं है इसलिए आप उसको मत देखिए कि मैं कैसा बोल रहे आप यह बोलिए आप जैसा बोलेंगे समझ लेंगे बोलिए ताकि आपको हिंदी का अभ्यास हो जाएगा उनको समझ में आ जाएगा हाँ जी रं, रंज राग बहादिर गण का है जी। इसका उपदेशे इत्से लोप होगा से तत्त रंज ऐसा शेष होगा जी। इसका रंजेश्वेंटी 6426 सूत्र से भावकणयो सिक्स् uh, फोर् ट्वेण्टि सेवन सूत्रे से ऐसा भावकरणः न लोपः पूर्व का सूत्र स्नानलोपे न का अनुवृत्ति लिया है हमने। जी. तो uh, स्वामी जी एक रञ्जेश्च भावकर्णयोः न लोपः ऐसा uh, रज्ज uh, शेष होता है इसमें हाँ जी हाँ जी मैं इसको दोहराता हूं आपकी जो बात है सब लोग निकाल के देखेंगे 6, 4 6, 4 और 27 27 सूत्र निकालेंगे घईच भाव करणयोह ये सूत्र है घंचा भाव करणयो ये सूत्र निकालेंगे छह चार सताइस तो सीधा यही उत्तर देना है कि रागा में अनुनाशित का लोप किससे हुआ तो सीधा उत्तर है घंचा भाव करणय सूत्र से यकार का लोप हो गया कैसे हुआ है तो अभी ये जो प्रक्रिया पद्मा जी ने बताई उस प्रक्रिया को बता सकते हैं उन्होंने बताया है कि रंज रागे ये भवादिगण का धातु है तो इस रंज रागे में जकार में जो अकार है जकार में जो आकार है वो अनुनासिक है तो उपदेश है अजनुनासिक सूत्र से अनुनासिक आकार का की संजय हो गई लोप हो गया तो रंज बचा है और उन्होंने बताया नहीं है। आगे हमने घय प्रत्यय लाया है क्योंकि जैसे भागा में घय प्रत्यय लाते हैं वैसे ही यहां पर रंज धातु के आगे घय प्रत्यय लाएंगे तो घय प्रत्यय को बिठा दीजिएगा राजा जी बिठा दीजिएगा रंज और ये बिठा दीजिएगा रंज और ये बिठा दीजिएगा तो घय प्रत्यय आने के बाद में सब काम होंगे उससे पहले नहीं होगा तो रंज घकार नहीं घकार के स्थान में या चवर का पांच अक्षर हां घि है तो यह सूत्र कहता है घंच भाव करणय इस घाव करणय सूत्र में कुछ अनुवृत्ति आ रही है पीछे से इस सूत्र से पहले रंजेष सूत्र रंजेष्चा यानी रंज धातु रंजेश्च सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है घंच भाव करणयो सूत्र में रंजे चकार तो नहीं आएगा रंजे की अनुवृत्ति आ रही है फिर उसके बाद में उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है चौबीसवां सूत्र देखिएगा अनिदिताम हल उपधाया कंगिति अनिदिताम हल उपधाया कंगिति इस सूत्र में उपधाया शब्द है इस उपधाया शब्द की अनुवृत्ति आ रही है फिर एक पृष्ठ पलट दीजिएगा एक पृष्ठ पलट देंगे तो आपको मिलेगा नलोपः लोप तेईसवां सूत्र है तेईसवां सूत्र है स्नान न लोपह स्नान लोपा में नलोप अलग है स्नात न ना लोपहा सूत्र को अलग करेंगे तेईस सूत्र को मैं अलग कर रहा हूं स्नात अलोपहा ऐसा सूत्र है स्नात न ना लोपह तो स्नात को नहीं लेंगे नलोपा को लेंगे तो नलोपा की अनुवृत्ति है और अंगस्य की अनुवृत्ति आई रही है तो अंगस्य की अनुवृत्ति है नलोपा की अनुवृत्ति है उपधाया की अनुवृत्ति है और रंजे की अनुवृत्ति है एक बार लिख दीजिएगा ये अनुवृत्ति है ताकि सूत्रार्थ आपको करने में सरल हो जाएगी यानी अंगस्य सबसे पहले अंगस्य लिखिए फिर नलोप लिखिएगा उपधाए लिखिए रंजे लिख दीजिएगा तो अब सूत्रार्थ आप करना है सूत्र को देखिएगा घई च भाव ये सूत्र है घई च भाव घई में सात एक है चाह अव्यय पद है और भावकर्णयों में सात दो है घई में सात एक अव्यय पद भावकर्णयों में सात दो तो सूत्र का अर्थ है घई घई का मतलब है सात एक है तो घई परे रहते यानी घं प्रत्यय परे रहते ऐसे निकलेगा घई में सात एक है तो घ परे रहते और उस घई के विशेषण बताए हैं या तो वह घई भाव में हो अथवा करण में हो घई के विशेषण बताए भाव करण शब्द से तो वो घई कैसा घई हो या तो भाव में आया हुआ घई हो अथवा करण अर्थ को बताने में आया हो एक तो भाव अर्थ को कहने में आता है घई और एक करण करण का मतलब साधन साधन को बताने के लिए भी घई प्रत्यय आता है और भाव को बताने के लिए भी घई प्रत्यय आता है तो सूत्र होगा घई भाव में विद्यमान घई यानी भाव को बताने वाला घई परे हो अथवा करण अर्थ को बताने वाला घई प्रत्यय परे हो ऐसा सूत्रार्थ होगा घई च भाव करणयो हो समझने का प्रयत्न करना घई में सात एक भावकरणयों में सात दो तो घई परे, परे रहते ऐसा अर्थ निकलेगा कैसा घई परे रहते भाव को बताने वाला घए परे रहते अथवा करण अर्थ को बताने वाला घय परे हो तो क्या होगा रंजे रंजे में जो है यह रंजे में छ एक तो रंज धातु के ऐसा अर्थ निकलेगा रंजे का मतलब रंज धातु के उपधाया रंज धातु के उपधा को रंज धातु के उपधा को या उपदा के रंज धातु के उपदा के न लोपः पहा नकार का लोता है क्योंकि यहां जो रंज में आपको यकार दिख रहा है वो यकार जो है वो एक से पहले न, नकार था वो तो जकार के स्थान में एक हो गया आ, राजे जी थोड़ा लिख दीजिएगा रंज कर दीजिएगा जकार नकार के स्थान में कार के स्थान में नकार कर देते थे रंज रंज हां यह रंज वास्तव में हलंत कर दी थी जकार को तो रंज था यह वास्तव में रंज हां अब यह जो नकार है इस नकार को यकार हो गया इस नकार को यकार हो गया तो वो यहां पर बता रहे हैं कि रंज धातु के रंज धातु के उपधा नकार का रंज धातु के उपधा नकार का लोप होता है तो यह उपधा में नकार कैसे उपधा है अलोन्तया उपधा अंतिम अल से पूर्वक उपधा कहते हैं एक दिन राजेश जी पूछ रहे थे कि क्या उपधा में नकारि होता है कुछ और होता है हाँ और भी होता है तो देखिए यहां अलंत भी है नी हल भी उपधा है तो इस उपधा का लोप हो रहा है उपधा, अंतिम अल से पूर्व जो भी वर्ण है उसको उपधा कहेंगे चाहे वह स्वर हो चाहे व्यंजन हो तो अंतिम अल से पूर्व है नकार तो नकार को उपधा कहेंगे तो सूत्रार्थ यह हो रहा है रंग धातु के उपधा नकार का लोप होता है कब भाव को कहने वाला घे परे हो अथवा करण को करण अर्थ को बताने वाला घई परे हो अब हमारे यहां पर आ जाइए रंज घए और ये घई प्रत्यय हम लाए थे भाव को कहने में लाए थे सबको पता है जैसे भागा में भाव को कहने के लिए ही घई प्रत्यय लाया था तो जितने भी ये भागा यागा रागा, रा बनेंगे ये सब भाव कहने के लिए ही आए हैं तो यहां पर ये जो नकार है यानी यकार इसका लोप हो जाता है घो सूत्र से अब समझ में आ गया सब ओम स्वामी जी आ, स्वामी जी जो मूल है जो धातु पाठ में जो धातु है वो रंज रागे है या नकार है या यकार है बीच में हाँ यकार ही है वो अनुना वो, को नकार कैसे हुआ? वो तो आपको बताना पड़ेगा सारी बात मैं थोड़ा बताऊंगा ये आ, नियकार, नियकार को नियकार कैसे हो सकता है आपको बता रखा है मैंने यही उदाहरण में बताया ऐसा नहीं है और उदाहरणों में बता रखा है अब आप करो अपनी बुद्धि लगाओ सोचो किससे हो सकता है थोड़ा हाथ पाओ चलाओ तो आपको पकड़ में आ जाएगा जरूर पकड़ में आएगा फिर भी पकड़ में नहीं आएगा आपने प्रयास किया बहुत पता नहीं चला क्योंकि मैं तो बता दूंगा मेरे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आ, अगर मैं ही बताता हूंगा ना तो आप खोज करने वाली जो प्रवृत्ति है वो आपके अंदर फिर नहीं आ पाएगी खुद खोज करके ढूंढना पता लगाना ये एक प्रवृत्ति है जरूरी नहीं है जिन बातों को अध्यापक ने बताया है उसी को आप बताएंगे जिन बातों को अध्यापक ने नहीं बताया तो भी आप ढूंढ करके मेहनत करके आप पता लगा सकते हैं वैसे तो मैं इस संदर्भ में बता चुका हूं उदाहरण ये नहीं है दूसरे होंगे पर यह आप खोज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपके खोज के बाद भी नहीं पता लगे तो फिर अलग बात है फिर तब बता दूंगा मैं हाँ जी ओम स्वामी जी यरोके नु ना व ये मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा आप ढूंढो समझो उस स्थिति को समझो और उन्होंने लिख दिए यहां पर इससे हुआ नहीं हुआ है वो आप खोज करेंगे सूत्र को समझेंगे स्थिति को समझेंगे पूरा इन्वेस्टिगेशन कहते हैं ना इसको क्या कहते उसको इन्वेस्टिगेशन को खोज ही कहेंगे ना हाँ खुद करके देखिए हाँ वो खुद करके देखिए तभी आप खोज करने की स्थिति में आएंगे आगे आपको बहुत सरल हो जाएगा तो हमको केवल इतना देखना है इस प्रसंग में घीचा भाव करने सूत्र से यहां पर अनुनासिक का लोप हो गया है और कैसे लोप हो गया यह सूत्रार्थ में आप लोगों के सामने आ गया बस केवल अंतर इतना है यह तो नकार का लोप कर रहा है का तो होता नहीं है तो मैंने बताया में यह नकार था उस नकार काकार हो गया अब आपका काम है नकार का यकार कैसे हुआ है यह आप लोगों को ढूंढना ढूंढिएगा तो ये हो गया आपका राग अब मेरा प्रश्न है चेजो को घिन् इस सूत्र का अर्थ बताइए तो क्या कहता है क्योंकि यह भागा राग त्यागा इन सब में यह सूत्र लगता है तो इस सूत्र अर्थ को बताना है कौन बताएंगे राजेश जी बताइए चेजो को घि प्रत्ये परत आप हिंदी में बताइए ताकि समझ में तो दो, दो बार बताना पड़ेगा आ, गित, वाले, नित, पहले वाले सूत, सूत्र सूत्र हाँ जी सूत्र को थोड़ा खोलिएगा सूत्र के पदों का बताइए ताकि इस तरह अभ्यास करने से क्या होता है हमने कम से कम सौ का पदच्छेद, विभक्ति समझ करके सम्यक् करना सीख ले ना कम सौ सूत्र बताो घिन्तो ये बुद्धि मेार बुद्धि बैठना चे चे चेजो, चेजो मे कोसि विभक्ति है कुमे कोसि विभक्ति घिन्यतो में को विभक्ति का पदच्छेद है क्या बुद्धि मे बा पडता ओं भगवन् चेजो हो छे चे दो कुत दो हाँ आप देखिए इन्होंने जो बताया चेजो में छ दो बताया इसलिए बताया कि क्योंकि चकार को और जकार को करना है हमको काम और परे क्या है घिन् बताया उसमें सप्तमी होनी चाहिए सूत्रार्थ करने के लिए हमको हुआ भी लगानी पड़ती है थोड़ा हुआ गेस करना होता करना पड़ेगा कि इसमें ये विभक्ति तर्था निकलेगा ये विभक्ति अग्रे छेदो बताया दो भी हो सकता है सा भोता सा में छेदो में दोनो एे बनेगे लिन् बता सा बताय अर्थं दिक् थोड़ लगा पडता हा अस्त्र बता आ, गिन्यतों को अलग कर दीजिए चले पहले गिन्यतों के समास कर लीजिएगा घित गिन्यतों का समास कर लीजिएगा समाहार जी दो तस, तस्मिन हाँ, हाँ, हाँ। तस्मिन नहीं नहीं, नहीं एक बात कर समाह कैसे कर दिया आपने गिन्यतों में विभक्ति क्या बताया आपने नहीं गिन्य में तो सप्तमी है परंतु नित्य सप्तमी सप्तमी भक्ति का कौन सा वचन है एक द्विवचन द्विवचन हाँ तो द्विवचने तो समार नहीं बनेगा ना ओम ओम इतर इतर योग द्वंद्व हाँ तो मूल शब्द क्या बनेगा फिर हिन्न ऐसा है इसको ऐसा कर लीजिएगा पहले तो, तो आ, पहले गित चेट चिण्यतौ गि कर दीजिए गिण्यतौ कयो इतरेतर योग चितौ तयो यो गितौ इतरेतर योगद्व फिर उसके बाद फिर आगे का समास करो घ इत य घा इत य घित घात य सा घितहुरी सा सामस समझ रहे मेरी बात को घित गीत में तो बहुरी समास है। तो अब पूरा हो गया समास पहले तो तयो, हो, हो गया अब केवल गीत को पकड़ा क्योंकि गित में बहुरी समास है नेत में नहीं है नेत तो सीधा सीधा प्रत्यय है गित में समास घात सा घित बहुरी तो पहले बौरी है बाद में इतरे तरह तो आप बौरी गर्भ इतरे तरह द्व ऐसा कह सकते हैं क्योंकि गीत पहला है ना गीत पहला है तो घाइ यस्मिन इतरे आ, तस्मिन बौरी घी बौरी समास फिर उसके बाद गीत नीतो गि न्येच गिन्यतौ तयो इ मिलाे बौरी गर्भ इतरे तयोग दा बने अव चेजो मे समासे चेजो मे चेजो मे क्याजौ चजौ चजो तयो इतर इत सभी लोग समझ लेंगे ये जो अंत में हम लोग लगा रहे ना चश्च जैस् दो शब्द है तो दोनों को मिलाएंगे तो द्विवचन में चजो ही रहेगा अगर बहुवचन होता मान लीजिए चश्च और उसके बाद गश्च अगर है तो चेस्ट जस्ट गस्ट तो बनेगा चेजगाह समझने के लिए बोल रहा हूं मैं एक तो चेजो हो गया दोनों के बीच में समास कर रहे हैं तो चेजो हो जाएगा अगर हमने चेजगाह बनाना है तो चेस्ट जस्ट गस्ट चेजगाह और अब अब ये यह स्थिति है अब आगे देखिएगा पहले वाले में चश्च जस्जो तयो उन दोनों में तयो का मतलब है उन दोनों में उन दोनों में इतरे इतर यो द्व है फिर उसके नीचे चश्च जस् गता नीचे करना, करना पड़ेगा आपको गोवचन में तेसु उन तीनों में जस्च ये जो समास करने की प्रक्रिया बता रहा हूं आप लोगों को समझने का प्रयत्न करना इसको सरल नहीं लेना नहीं तो परेशान होता ही यहां चौ तयो इतरे तर फिर चगा जैसे वहां था कंगी में गह कंग ऐसा था बहुवचन में ऐसे यहां चजगा दिखा रहा हूं मैं चगा तो यहां पर आपको यह समझना है चेस्ट जस्ट चेजो चेजो इसलिए बनाए क्योंकि दोनों दोनों को मिलाए हमने दोनों को मिलाएंगे तो द्विवचन आएगा चेजो बन जाएगा नीचे तीनों को मिला रहे हैं तो बहुवचन आएगा चेजगाह तो आपको बताना है चेस्ट जस्ट तयो चेजो चेजो तयो तयो का मतलब है उन दोनों में इतरे तयो का मतलब है तयो में जो है यह सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है तयो यानी इन दोनों में इतरे तरय इन दोनों शब्दों में इतरे तर योग द्वंद समास है फिर चश्चा तेसु इतरे तरयोग द्व यानी इन तीनों शब्दों में इतरे तरयोग द्व सम हां राजेश जी आपको पकड़ में आ गए ओम भगवान धन्यवाद हां सब लोगों को समझ आ रहा है महाराजी समास कैसे हम करके देखते हैं जिसको समझ में ना उसको सकते हैं। अगर अगर द्विवचन में है तब भी इतरेत्तर योग द्वंद तब भी इतरेत्तर योग द्वंद होगा यही तो समझाया था मैंने आपको शुरू में यही समझाया था बिल्कुल द्विवचन में और बहुवचन में तो, में तो आ, आ, इतरे यहाँ अगर हमने एक में कर दिया दोनों को भी एक में कर दिया मा चलि चेजो स्थितं चज कीय चेजो स्थानज समासे चज च जश्च इत कर्जेगा और बहुवचन की चश्च जश्च गश्च इन तीनो मिलाने कामे चलन्त वचनगाक वचन है तो समार हो जाएगा। हाँ जी हो गया तो इस तरह आपको समास को आप, आप आगे आपके सामने सूत्रार्थ बता दिए चेजो को गिनने तो के सूत्रार्थ बता दिए राजेश चकार और हाजी जकार के स्थान में कवर्ग का आदेश होता है हित और नित प्रत्यय परे रहते इसको ऐसा नहीं बोलिए नियत प्रत्यय उसमें कोई नहीं है मतलब का बौरी समाज में पूरा नियत प्रत्यय पर हो तो।, तो ये बोलो बोलना होगा सूत्रार्थ चकार अथवा जकार चकार अथवा जकार के स्थान में कवर्ग आदेश होता है कवर्ग आदेश होता, कवर होता है कब गित प्रत्यय परे हो अथवा न्यत प्रत्यय परे हो आप एक वाक्य में बोला है तो चकार जकार के स्थान में कवर्गादेश होता है गित न्यत परे हो तो एक वाक्य में बोला चकार जकार के स्थान में कवर्ग आदेश होता है गित न्यत परे हो तो यह सूत्रार्थ होगा ठीक है अच्छी बात है आपने मेहनत किया है लेकिन मैं पूरा नहीं पूछ पा, पूछ पाया हूं सिद्धियां क्योंकि यू पूछते रहेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा पर ये इसी तरह आपको अभ्यास करना है सभी सूत्रों को पांच सूत्र आपने पढ़े हैं पांच सूत्रों में जितनी सिद्धियां आई है उन सिद्धियों में जितने सूत्र लगे हैं उन सूत्रों को इसी तरह आपको समझना पड़ेगा तब जाकर के ये सूत्र बुद्धि में बैठ जाएंगे फिर आगे आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और सरलता से आगे आने वाले समासों को विभक्तियों को पदच्छेदों को और समास करने की प्रक्रिया को यह समझते जाएंगे आप लोग सरलता से तो इसलिए इन प्रारंभिक पांच सूत्रों को इस तरह पक्का बना लीजिएगा इनमें आए हुए सभी प्रत्येक सूत्र को अच्छी तरह समझ लीजिए वो किसी भी अध्याय का हो उस सूत्र को देखो समझ में नहीं आ तो भाष्य खोल के देख लो केवल सूत्र से समझ में नहीं आ तो भाष्य खोल के देखो आगे पीछे के अनुवृत्तियों को देखो और वहां सूत्रार्थ कैसे किया है उस अर्थ को देखो समझो समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा लेकिन मेहनत आप करने के बाद पूछेंगे तो सरल होगा तो आइए इसको यहीं पर विराम देते हैं क्या हाँ जी जी स्वामी जी ये धातु लोपे में लोपाकल्य ऐसी लोप होगा पहले लोपशाकल्य तो, तो होगा लेकिन पहले और क्या काम होता है वो भी तो देखना होगा ना पहले तो एच ओ एवा यह हो जाएगा नाकार का लोप हो जाए बिल्कुल अब आपको पकड़ में आ गए ना तो एच ओ एवा सूत्र से अयादेश होगा फिर उसके बाद ये कार का लोपाकल्य ऐसी लोप होगा इस तरह आपको खोज करके पकड़ना है बहुत अच्छी बात है राजेश जी आप कुछ सूत्रार्थ सूत्र आदि लिखते हैं ना वो कुछ जब प्रश्न करते हैं तब मत लिखिएगा नहीं तो नकल करवाना हो जाएगा हाँ जी तो इसको यहीं पर विराम देते हैं मैं ये पूछने वाला था क्या परीक्षा को जारी रखेंगे या नया सूत्र पढ़ेंगे जारी रखते हैं जारी रखेंगे हां जी पदमा जी नया सूत्र स्वामी जी नया ठीक है आ, आ, माता जी। जी, सीमा जी ओम स्वामी जी हफ्ते में जैसे एक दिन शनिवार का शनिवार इस तरह की परीक्षा हो जाए तो पिछला रिवाइज होता जाएगा जो हमने पांच दिन पढ़ा है वो हम छठे दिन उसको आप परीक्षा ले ले इतना जब ज्यादा हो जाता है ना तो वो फिर हो नहीं पाता नहीं आपकी बात भी सही है आगे हम ऐसे करेंगे आप क्या करेंगे अब आगे परीक्षा में समय दे परीक्षा में ही उसमें आप एक हमें दे जैसे आज वृद्धि अगला हम एक टॉपिक अच्छे से करें नहीं वो आगे देंगे अभी <laughs> तो शामिल होगा शामिल ही होगा अभी तो आगे हम करेंगे व्यवस्थित राम मोहन जी बताइए परीक्षा करना ही अच्छा है स्वामी जी परीक्षा तो पदमा जी बहुमत में तो बहुमत तो ये है परीक्षा है अब आप बताइए पदमा जी स्वामी जी जय यथा सीमा आवो दिये थे कृत। वो तो, वो तो मैंने समझ लिया। कि... वो समझ लिया, लिया है, आगे मैं वैसा करूंगा अभी तो शामिल बाजा शामिल बाजा मतलब अब तो सामूहिक में चलेंगे जितना आप कर सकते करिएगा अभी तो अभी जितना कर सकते करिएगा आगे हम उसी तरह करेंगे जैसा सीमा जी ने बताया आप बता रहे अभी तो शामिल बाजे में चलेंगे अभी देखिए मैं आपके सामने रखता हूं अभी आप लोगों के सामने सूत्रों का अर्थ आ गया है पदच्छेद आ गया है अर्थ आ गया है उदाहरण आ गया इसके लिए तो कोई बात ही नहीं है आज आपके सामने सभी सूत्रों का अर्थ स्पष्ट है सभी सूत्रों के समाज स्पष्ट है सभी सूत्रों के अर्थ स्पष्ट है सभी सभी का मतलब पांचों सूत्रों के पांच सूत्रों के पदच्छेद पांचों सूत्रों के विभक्तियां पांचों सूत्रों के समास पांचों सूत्रों के अर्थ और पांचों सूत्रों के उदाहरण यह तो आप लोगों को स्पष्ट है केवल अभी सिद्धि प्रकरण है अब सिद्धि प्रकरण में सिद्धि प्रकरण में अगर आप ये चाहते हैं कि विभागशाह हो तो ठीक है मैं केवल वृद्धिरादय सूत्र का ही पूछ लूंगा कल ऐसा कर लेता हूँ केवल वृद्धिरादेश में आप केंद्रित हो जाइए पूरे सूत्र को पूछूंगा उसमें जितने उदाहरण है कहीं भी किसी भी उदाहरण ऐसा कर लेते ठीक है देखिए वृद्धि सूत्रों में सूत्र के उदाहरणों में मै बस केवल यह पूछूंगा कि इस उदाहरण में किस सूत्र से काम हुआ तो सूत्रार्थ बताइए पदच्छेद आदि वो सब आप स्वयं कर लीजिएगा उसकी तैयारी आप स्वयं कर लीजिए मेरे को सूत्रार्थ सूत्रार्थी सूत्रार्थ मतलब किस सूत्र से मैं ये पूछूंगा वृद्धि किस सूत्र से हुई है तो आपने बताया तद्ते मादे से सूत्रे स्वचा मादे सूत्र से वृद्धि हुई है तो आपको सूत्र का कर लेना। मैंने तो उदाहरण स्वामी ठीक है सर्वाणी सूत्र हाँ तो भ्रम न भविष्य आप लोग सूत्रार्थ को अच्छी आप खुद समझ लीजिएगा और सूत्रार्थ को पूरा बोल दीजिएगा चाहे हिंदी में बोलो संस्कृत में बोलो सूत्रार्थ ठीक प्रकार से निकलना चाहिए और मैं भूला भट्टा कभी भूला भट्टा में ये पूछ लू कि आपने तो सूत्रार्थ किया है इसमें इसमें कौन सी भी व्यक्ति तो तत्काल बता सकते हैं कि जब आपने सूत्रार्थ सही ढंग व्यवस्थित सूत्रार्थ बोला है तो आपको विभक्ति कभी पता लग जाएगा अगर मैं पूछूं तो बता देना नहीं पता चल रहा है तो छोड़ देना कोई बात नहीं बाद में समझ लेना आप स्वामी जी तरही स्वामी जी तरही केवलम वृद्धि प्र, प्रकरण भवती किला स्वामी जी तथा अत उपदायानति तथा किला स्वामी जी वृद्धि राधे सूत्र के जितने उदाहरण है उन सभी उदाहरणों में कहीं भी पूछ लूंगा सॉरी oh, हाँ जी हाँ क्योंकि आप पांच सूत्रों के समय पूछ रहा हूँ ना अब उस एक सूत्र में भी आप और व्यवस्था करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना केवल एकम सूत्रम ना स्वामी जी तथा कति सूत्राणी आगे सब तो आगमिष्य भो उसमें तो कोई बात नहीं है वो तो आएंगे एक सूत्र पर केंद्रित हो जाइएगा आपने इतना पढ़ा है इतने दिन लगाए हैं तो एक सूत्र के उदाहरणों को सब को देखना है। उसमें तो कोई कोई आपको कठिन लगेगा ना बहुत सारे तो सरल हो जाएंगे आपके चलिएगा इसको यहीं पर विराम देते हैं ओंकार ओं। शांति शांति शांति नमो नम